देवी भागवत तीसरा स्कंध नारद जी ने कहा पिताजी आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तारपूर्वक जानना चाहता हूँ सात्विक राजस और तामस भेद से अहंकार के तीन रूप हैं पुरुषोत्तम उन रूपों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए प्रभो जिसे जान लेने पर मैं संदेह से मुक्त हो जाऊँ मुझे उस ज्ञान का उपदेश दीजिए साथ ही गुणों के विस्तृत लक्षणों को भी अलग, अलग, अलग ब्रह्मा जी ने कहा समझाइए नारद तीन अहंकारों की तीन हैं तुम्हें उनका परिचय देता हूं वे ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात हैं ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से क्रियाशक्ति का राजस्व अहंकार से और द्रव्य शक्ति का तामस अहंकार से संबंध है ये तीन शक्तियां तुम्हें बतला दी नारद अब उनके कार्यों का निरूपण करूँगा सावधान होकर सुनो तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांच तर्म मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है आकाश का गुण शब्द वायु का स्पर्श अग्नि का रूप जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है नारद संक्षेप से यह बात समझ लेनी चाहिए शक्ति से संबंध रखने वाले ये दसों एकत्रित होकर जब प्रकट होते हैं तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है